आर्या द्वितीय प्रकाश दशवां मंत्र मूल स्तुति ओम परीत भूता लोकां परीत सर्वा प्रतिशोधिश्चर उपस्था प्रथम अजा सात्मना भी यजुर्वेद बत्तीस ग्यारह व्याख्यान हे सब जीवों में अर्थात आकाश और प्रकृति से लेखे पृथ्वी पर्त सब संसार में वह परमेश्वर व्याप्त हो के परिपूर्ण भर रहा है तथा तो सब लोक सब पूर्वादि दिशा और ईशान्यादि उप दिशा ऊपर नीचे अर्थात एक कण भी उसके बिना अपर्याप्त अर्थात खाली नहीं प्रथम अजाम प्रथम उत्पन्न जीव सब संसार से आदि कार्य जीव को ही समझना सो जीव अपने आत्मा से अत्यंत सत्याचरण विद्या श्रद्धा भक्ति से ऋत यथार्थ सत्य स्वरूप परमात्मा को उपस्था यथावत जान उपस्थित निकट प्राप्त अभिसंविवेश अभिमुख होके उसमें प्रविष्ट अर्थात परमानंद स्वरूप परमात्मा में प्रवेश करके सब दुखों से छूट उसी परमानंद में रहता है पदार्थ परित्य परिव्याप्त हो के भूतानी सब भूत आकाश और प्रकृति से लेके पृथ्वी पर्यत सब संसार में परीत व्याप्त तो होके लोकान सब लोक परितीत्य एक कण भी उसके बिना अपर्याप्त तो खाली नहीं सर्वा सब प्रदिशा ऐशान्या उपदिशा दिश सब पूर्वादि दिशा च उपस्थाय यथव जानकर उपस्थित निकट प्राप्त प्रथम जाम मुख्य प्राणी ऋतार्थ सत्य स्वरूप परमात्मा को आत्मना अपने आत्मा से अत्यंत सत्याचरण विद्या श्रद्धा भक्ति से आत्मा परमानंद स्वरूप परमात्मा में अभिंविवेश करके सब दुखों से छूट उसी परमानंद में रहता है अन्वय हे विद्वन, विद यो भूतानि भूता लोकान परीत सर्व अतिशो दिश्च परीत्य ऋत्यात्म संवेश प्रथमजापस्थायामना तम प्रा